इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण का एक का देख रहे थे द्वैतम सचराचरम मनसो यमे सचराचरम यदम द्वैत द्वैतम दृश्य ही भावे ना तो तो सत्वे मनसो हि अमनी भाव द्वैत न एवं उपलभ्य है मनोदृश्य सचराचर अर्थात मनस चराचरसो चराचर से उपलब्धि सर मनसो अभाविर्न बन्व्यतिक से कार्यक निश्चय होता है अर्थात तो मन होने से चराचर है मन नहीं होने से चराचर नहीं है यह निश्चय हो की ये चराचर मनो का ही कार्य है टीका में वृत्तम अनुद्वय श्लोक्य अतीत मन चलने से ही द्वैत दिखता है जैसे स्वप्न में ऐसे जागृत में पूर्व श्लोक में कहा था उसको कह करके अभी ये श्लोक का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में रज्जु सर्प विकल्पना विकल्पनावैतरूपेण मन इति उत्तम रज्जु सर्प का विकल्पना जैसे कल्पना होती है ऐसे द्वैतरूपेण मन एव मन ही द्वैतरूप जैसे रज्जु सर्प रूप इसी प्रकार की मन ही द्वैत रूप हो जाता है तत्र किम प्रमाणिका में रज्जु सर्प रूपेण थोड़ा पाठ संशोधन करना है सर्परूपेण कर्मणि रज्जु सर्पूपेणी में दे दिया कर्मणि प्रयोग ए विक्य पांच नव टिप्पणी अर्थ भ्रमेण प्रतीय है है सर्प सर्प तो रूपेण विकल्प्यते ना निकल्य का यहाँ कर्म है विकल्प्यते सर्प रूपेण सर्पत्व मनसा, मनसा। तथा तो द्वैतूपेण विकल्पनात्मकम तथा दैत विकना मन छिपणी विकनात्मक अर्थात प्रतीयमक मन हो जाएगा तच्च इति उक्ते अर्थे तचिदे प्रमाणगवेशाया विशिष्ट तच्च तच्चर्था मनसो द्वैत विकना अविद्या सचराचर द्वैत ये जो अविद्या इति पूर्व श्लोक में कहा गया था इसी अर्थ में प्रमाण का गवेश तो प्रमाण का गवेषणा गवेशा अर्थात तो अन्वेषण विशिष्ट अपन अभी अनुमान प्रमाण देते हैं भाष्य में रज, रज्जुसर्पवत प्रश्नपूर्वक कथे में रज्जुसर्पवत विकलनावैत मन उत्तम मन ही द्वैत दिखता है जैसे सर्प विकल्पना तत्र किम त्र कि प्रमाण व्यतिरकक्षण आह तत्र नव टिप्पणी सदअ अधिष्ठान माया कल्पित मन अद्वय सद वो अधिष्ठान हो गया उस अधिष्ठान में माया से कल्पित हो गया मन और मन तन मात्र तन मात्र मनो मात्र तो पहले सद अधिष्ठान में मन कल्पित हुआ मन में फिर आगे द्वैत कल्पित हो गया और जब मन का द्वैत कल्पना नहीं है तो वही मन तब अधिष्ठान रूप बन गया द्वैत कल्पना नहीं करता है तो अधिष्ठान रूप हो गया तो ये द्वैत कल्पना नहीं होगा मन का विषयाभाष नहीं होगा तब तो वही फिर ये ब्रह्म रूप हो गया आगे इसको कहेंगे और चतुर्थ प्रकरण में तन मात्रम से द्वैतम तन मात्रम अर्थात मनोमात्रम तत् पूर्व में मन है मनोमात्रम द्वैतम अर्था मनोमात्र एवं मन एव द्वैत क्या है कहते मन एव मन का परिणाम हो जाए भाष्य में कहते थे त्र कि प्रमाणमिति अतः द्वैत तो जो है वो मन एव भाष्य में कहना द्वैत तो रूपेण मन एव जो मन एव इसके विषय में प्रमाण पूछते हैं तो कहते अनु का लक्षण अनुमान आगे टीका में तदेव प्रश्न पूर्वक प्रकटयन प्रथमाणी ब्याचे तदेवं सात द्वैतात्मना टिप्पणी द्वैतात्म जो द्वैत रूप से प्रतीयम जो हो रहा है वो मन ही है इसमें प्रमाण प्रश्न करके प्रमाण दिखाते हैं प्रकटयन प्रकट करते हुए प्रथम का अक्षरों को व्याख्यान करते हैं भाष्य का भासे में कथम प्रश्न हो गया तो तेन ही मनसा विकल्प्य न दृश्यम मनोदृश्यम मनसा दृश्य मनोदृश्यम मनो तो मनसा तेन ही तेन अर्थात पूर्व में मन का कथन हुआ था तेन ही तेन का मनसा विकल्प विकल्प्य मन एक नंबर टिप्पणी अध्यक्ष मन न मन अध्यास कर देता है अपने में पदार्थों को मनोदृश्य तो मनसा दृश्य मनोदृश्य सामस्क कर्तृकण कृता बहुल मनोभ्याद मनसा दृश्य में मनोदृश्यवैत मन प्रतिज्ञा इदैत सर्व मन पूर्वाधम यकंचित सचरातम सचराचरम इदम द्वैतम मनोदृश्यम ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया मनोदृश्यम इदम द्वैतम सब समानिकरण है मनसा दृश्य मनोदृश्य अच्छा तो ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया आगे उसके लिए व्याप्ति दिखाएंगे तो तद्भावे भावात तदभावे चभाव अर्था तो मनोभावे मनो, द्वैत्यभाव मनसो अभाव द्वैत से अभाव व्याप्ति हो गया अनु व्यतिरिक्त कार्य कारण निश्चय हो गया तो व्याप्ति कहने का अर्थात यत्र धूमस तत्र बन अथवा कहेंगे कि बन्हेर सद्भावे धूमस सद्भाव बन्हेर अभाव है अभाव तो ये अन्य प्रकार की व्याप्ति कहने का टीका में ये अनुमान को स्पष्ट कह देते हैं नियत नियत तो नियत न एव एव तद नियामक हो गया तद एव तद्भाव बने सदभाव एव धूम नियत सदभाव तो नियत शब्द का अर्थ क्या ए एव नियतत्व व्यापकत्व कहते हैं तद तो रहेगा तभी रहेगा बन्नी रहेगा तभी धूम रहेगा इसलिए एव लगाते हैं आगे टीका हमें पाठ संशोधन करना है तथा तथा दिया है ना यथा होगा यथा मृदभावे नियतो भाव मृद मात्रो घटाधिर अनुमानतीदे अर्थात मृद सद्भाव जिसका भाव होता है किसी का घटा दे वो मृण मात्र अनुमान हैं द्वैतम मन प्रतिहाक स्फोन्द्ध विभजतेखाद तद्भाे भावा पूर्वाध में विभजते हो गया यकंचितित् सचराचर दनो दृश्य अर्थात मन न होने पर द्वैत तो हुआ अन्वय दिखा दिया अभी व्यतिरक दिखाते हैं उत्तम है जो अन्वय दिखाया गया व्यतिरेक स्फोन व्यतिरेक दिखाते हुए एक आठ नंबर टिक्पणी अन्वय से इति अस्फोरण ये स्पष्ट होने से इसका और भाष्यकार व्याख्यान नहीं किए किंतु किन्तु अनोय अर्थात मनो होने से यद किंचित रहेगा इसको और अधिक दिखाई नहीं खाली कह दिए तदभावे भावत व्यतिरेक के लिए भी तद अभाव अभावत इतना कह दिए किंतु का आगे व्याख्यान करते है मनोष ही अमनिभावे अमनिभावे अर्थात निरुद्धे मनोज अमनी भाव हो जाएगा मनो का अमनी भाव अर्थात मनो का मनुस्त तो चला जाएगा मनो का तो क्या विषयाकार होना मनोज विषयाकार नहीं होगा इसका अर्थ निरुद्धे निरुद्धे मनुष्य मनोजब निरुद्ध हो जाएगा समाधि में निरुद्धे विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य अभ्याम ये पतंजलि महर्षि कहते हैं तो वृत्ति का निरोध कैसे होगा अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्याम तरोध तो अभ्यास और वैराग्य ये दोनों से उसका निरोध होगा तो ये अभ्यास क्या है कहते हैं विवेक दर्शन अभ्यास विवेकात यो दर्शन वो दर्शन के लिए जो अभ्यास ऐसा कहेंगे विवेक से जो दर्शन होता है तो वो दर्शन के लिए जो अभ्यास किया जाएगा दर्शन अर्थात साक्षात्कार विवेक से जो साक्षात्कार होगा वो साक्षात्कार के लिए अभ्यास करना है अभ्यास करेंगे और वैराग्य अभ्यास करेंगे अर्थात जो तत्व का अभ्यास करेंगे ये जो मनन निधि ध्यासन इत्यादि ये सब अभ्यास है नवेक्यति प्रकृति पुरुष अलग हो जाएगा यहाँ प्रकृति मिथ्या है असत्व निर्णय करना मिथ्यात्व निश्चय करना वेदांत का उनका खाली विभाग हो जाना क्योंकि उनका तो प्रकृति सत्य है ये दोनों में अंतर आएगा वेदांत तो में वो मिथ्या है बोरा अभ्याम रज्जुम रज्वम इव सर्पे तो वेदांति लोग ऐसा उसको विवेक करेंगे जैसे रज्जु में सर्प ऐसा वो लोग नहीं करेंगे वो कहीं प्रकृति अपना अवलोग हो जाएगा तो रज्जुम इवो सर्पे लयम गते रज्जु में सर्प जब लय हो जाएगा तो लयम गते अथवा गते व सुसुप्ते निरुद्धे अथवा सुसुप्ते निरुद्ध अर्थात विचार करके समाधिस्त हो गया अथवा सुसुप्ति जब सुसुप्ति होगा तो अभिमान नहीं रहा नहीं रहा तो जगत नहीं रहा द्वैतम नैवो उपलब्ध्यते द्वैत का उपलब्धि नहीं होता है टीका में समाधि स्वापयोर्द्वैत अनुपल्बे न असत्व पूर्व कहता है समाधि और, और निद्रा, स्वाप अनिद्रा सुसुप्ति स्वाप स्वापकर्थ सुसुप्ति टीका में समाधि स्वाप स्वाप अर्था सुसुप्ति समाधि और सुसुप्ति में द्वैत का उपलब्धि नहीं होती है तो नहीं होने पर भी औसत क्यों हो जाएगा कहेंगे उस समय में द्वैत को उपलब्धि करने के लिए मनट नहीं रहा अचक्षु नहीं है अंध कहेगा सूर्य नहीं है ये थोड़ी होगा पूर्व इस प्रकार कहता है तो मनो नहीं रहा द्वई अनुभव तो नहीं हुआ द्वही तो नहीं है कैसा कह देंगे अनुभव हो गया तो क्या सूर्य नहीं है गुरुपक्ष कह रहे हैं सिद्धांत कहते हैं मानाधीन मैय सिद्धि रीति अभिप्रत्य मान के अधीन मैय की सिद्धि होती है तो हम सूर्य को नहीं देखते हैं तो दूसरे लोग तो देखते हैं इसलिए प्रमाण इसी प्रकार की सुसुप्ति समाधि में गए तो हम जगत को नहीं देखते हैं किन्तु तो दूसरे लोग तो जानते हैं ना हम उठने के बाद हमको कहते हैं इसलिए कैसे जगत नहीं रहेगा कहेंगे आप उठने के बाद जो लोग आपको कहते हैं वो लोग भी जगत है जैसे मनो पर्वत नदी को बनाया ऐसे मन वो लोग को भी बनाता है तो इसलिए सब तो जगत ही है पूरा जगत ही मन का अधिन है ये धीरे धीरे निश्चय होता है यहाँ देखिए तीन नंबर टिप्पणी थोड़ा लंबा है भाष्य में न विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम उसके ऊपर तीन नंबर टिप्पणी ये बहुत कम का चीज बड़े महाराज लिखते हैं। विवेक पूर्व यो दर्शन उद्देश्य कस तत्व ज्ञान मनोनाश एक पद होगा तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्ष अलग पद नहीं है क्षय अभ्यास तेन वैराग्यन इत्यर्थः विवेक पूर्वक विवेक के साथ इसलिए भाषा में जो दिया विवेक दर्शन वहां यो दर्शन उद्देश्य कभ्यास विवेक पूर्वक दर्शन दर्शन अर्थात तो अपरोक्ष साक्षात्कार उसको उद्देश्य करके जो अभ्यास किया जाता है किस चीज का अभ्यास किया जाता है कहते हैं तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्षय ये तीन का अभ्यास किया जाता है और ये तीन साथ साथ चलेंगे तो ज्ञान जितना पड़ेगा मनोनाश उतना होगा मनोनाश जितना होगा वासनाक्षय उतना हो जाएगा वासनाक्षय होगा तो तत्व ज्ञान का निष्ठा बढ़ेगा ये अर्थात ये चक्राकार में बढ़ेंगे धीरे धीरे केवल तत्व तो ज्ञान हो जाएगा और मनोनाश बिल्कुल नहीं होगा ये बात नहीं है ये चक्राकार से ये बढ़ेंगे तो तत्व तो तो ज्ञान मनोनाश वासनाक्षय एक वासनाक्षय हो जाने से तत्व तो तो ज्ञान थोड़ा निष्ठा हो जाएगा क्योंकि वो वासना थोड़ा मन को हिलाता था अब ये वो वासना चला जाएगा तो तत्व तो तो तो ज्ञान थोड़ा दृढ़ हो जाएगा तत्व ज्ञान थोड़ा दृढ़ हो जाएगा तो मन तो तो और थोड़ा कमजोर हो जाएगा तो मनोनाश होगा तो ये चलेगा तत्व ज्ञान मनोनाश वासनाक्षण ये तीनों का अभ्यास ये चलेगा और वैराग्य नैराग्य भी चलिए ये बैराग्य अगर नहीं होगा ये वासना कभी क्षय होगा ही नहीं तो खूब खाते पीते देखते घूमते रहेंगे तो फिर वो होगा ही नहीं कभी अच्छा आगे कहते हैं टिप्पणी में ज्ञानाभ्यासो यथा वासिष्ठे लीलोपाख्या ने योग वासिष्ठ में ये बात कहा गया तत् चिंतनम तत्कथनम अन्म तत्प्रबोधनम एक तक पर ज्ञानाभ्यास विदुर्बुदा इसको पंचदशिकार भी दिए हैं तत् चिंतनम उसका चिंतन करना है तत्थात वो जो ऐक्य जो तत्व ज्ञान उसका चिंतनम तत्कथनम परस्पर में विचार करेंगे तो वही तत्व का ही विचार करेंगे अन्योन्यम अन्योनम तत्प्रबोधनम एक दूसरे को वही बात का स्पष्टता करवाएंगे एतदेक तद परत्वम यही इसी में तात्पर्य होना बाकी सब तो गौण है करना है तो केवल यही करना है अर्थात तो ज्ञानाभ्यास में ही रुचि बढ़ाना है अन्य तो गौण है उसमें रुचि लेकर के नहीं करना है कोई कहा इसको कर दीजिए हाँ ठीक है जी कर देंगे रुचि लेकर के अन्य नहीं करना ज्ञानाभ्यासम ईशु को ज्ञानाभ्यासम बुधा विदु ज्ञानी लोग ईश् को ज्ञानाभ्यास कहते हैं आगे ये हो गया ज्ञानाभ्यास आगे स्वर्गाव न उत्पन्नम दृश्यम नास्तियव तत्सदाइद जगत अहम चेत विदुहु परम् परम एव न उत्पन्नम दृश्य सर्ग होने से सृष्टि होने से पहले दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ था इसलिए नास्ती एवत सदा जो किसी एक समय में नहीं रहता है जानेंगे वो कभी भी नहीं है अर्थात उसका जो कारण है वही है एक समय में घट नहीं है मिट्टी ही है तो कहेंगे वहाँ वो घट अर्थात कभी भी वो घटना नित्य पदार्थ तो है नहीं जो कभी भी एक काल में नहीं रहेगा वो अर्थात नित्य नहीं है ये निश्चय है आधा अंत चयन तथा ऐसा कहा गया था तो सर्गा द उत्पन्न दृश्य इसलिए नास्ति नास्ता इसलिए वह सदा रहेगा ऐसा नहीं है अन्य हैदु पर अहम एव चौका तो जगत अहम एव इस प्रकार की ये जगत मैं ही हूँ अर्थात तो जगत का है कभी मेरे में आता है कभी नहीं है तो इदम जगत अहम चौका तो इदम जगत अहम बोधा बोधा है बोधाभ्यास विदुहु परम यही परम बोधाभ्यास है वही श्रेष्ठ बोधाभ्यास ये जगत मैं ही हूँ अर्था तो मेरे में ही ये जगत आश्रित है ये हो गया ज्ञान अभ्यास। आगे मनोनाश अभ्यास तो योग त्रोगवासिष्ठ में मनोनाश कैसे ये ज्ञान काभ्यास है दो प्रकार के आगे मनोनाश तो, अत्यंता सम्तौ ज्ञातु वस्तुन युक्त शास्त्रेतंते ये ते त्राभ्यासिथिता अत्यंता सम्त ये जो ज्ञ का अत्यंत अभाव जब हो जाएगा समाधि अवस्था में कोई और नहीं रहेगा ज्ञा वस्तुन अत्यंत अभाव अभावर ज्ञातुर ज्ञ वस्तुन अत्यंत अभाव संपत्त युक्त्या शास्त्री ये युक्ति और शास्त्रीय शास्त्र से युक्ति अर्थात जिस समय में समाधि अवस्था उस समय में युक्ति युक्ति अर्थात योग ये तर्क नहीं योग और शास्त्रे शास्त्र अर्थात व्युत्थान अवस्था में आगे उसको व्याख्यान करते हैं ये तत्र अभ्यासी न अर्थात मनोनाश का ये अभ्यास जिस समय में समाधि हो गया देखिए कुछ जगत नहीं है इसी का ही बार बार चिंतन करना है इसी का अभ्यास करना है ये मनोनाश होगा क्योंकि ये जगत ये कुछ नहीं है पत्र इति समाधो इति शेष युक्त्या का अर्थ योगेन योग कब कहे समाधि में और शास्त्री शास्त्रीय जो आज दिया युक्त्या शास्त्री शास्त्रीय शब्द का अर्थ हो गया इति शेष जब समाधि में है तो योग अवस्था और जब समाधि में नहीं है व्युत्थान अवस्था में है तो शास्त्र का चिंतन करता है ये जगत ऐसा नहीं है ये तो खाली मनो से दिखता है मनो नहीं है तो ये सब नहीं रहता है तो इसलिए ये जगत सब ये मिथ्या ही है इस प्रकार के विचार करना, करना ये मनोनाश का उपाय है इसलिए ये मनोनाश का विरोधी होते हैं इंद्रियों का चांचल्य इंद्रियों का विषय में रमण करना ये मनोनाश का विरोधी है क्योंकि आप कहेंगे जगत मिथ्या है इंद्रियो कहेगा मिथ्या है ये चाहिए वो चाहिए करेंगे और मिथ्या है कैसा कहेंगे तो इसलिए इंद्रिया चलिए मनोनाश का विरोधी है इसलिए इंद्रिय इंद्रिया होने से मनोनाश नहीं होता है अच्छा आगे कहते हैं ये का उपाय हो गया तो योगों के द्वारा और शास्त्रों का अभ्यास करने से मनोनाश होता है आगे वासनाक्ष अभ्यास हो यथात हो वासनाक्षय कैसे होगा वही दिखाते हैं योग वाशिष्ट में दृश्यासंभव बोधे नाग द्वेशादिता नवे रतिर्ज्ञान अगर ध है न रतिर्ज्ञान उसको ज्ञान करना ज्ञान करना चाहिए रतिर्ज्ञानो दितायासो ब्रह्माभ्यास उचते दृश्य असंभव है इसी प्रकार की बोध होने से जब शास्त्र में विचार करते हैं धीरे धीरे निश्चय होता है दृश्य असंभव है होने से राग द्वेष आदि तानव ये तनु तनु सूक्ष्मीकरण एक तनु विस्तार है विस्तार और एक है तनु सूक्ष्मकरण है सूक्ष्मीकरण अर्थात क्षीण तानव है अर्थात क्षीण क्षीण हो जाएगा तो रतीर ज्ञानो दिताया ज्ञान उदित या रति ज्ञान का उदित उदिता अर्थात उत्पन्न होना ज्ञान उदिता या रति अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो इसमें जब रति मतलब उसी में आग्रह बढ़ जाएगा रुचि बढ़ जाएगा अशु ब्रह्माभ्यास तो ब्रह्माभ्यास उह्माभ्यासेंगे दृश्य असंभव है हो नहीं सकता इस प्रकार की जितना दृढ़ होगा राग द्वेष इत्यादि नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान उत्पत्ति में आगे रुचि बढ़ जाएगा उपनिषद सम्मतम निरोधो उपायम दर्शयती विवेक इत्यादिना ये योग सम्मत निरोधो उपाय नहीं है योग सम्मत निरोधो उपाय अलग है प्रकृति पुरुष अलग हो गया प्रकृति तो नित्य है किंतु वेदांत तो सम्मत निरोधो उपाय हो गया ये जगत तो प्रकृति मिथ्या है केवल कल्पित है मन के द्वारा कल्पित होता है ऐसे तो ये विवेक दर्शन अभ्यास और वैराग्य तो ये होगा जगत में सत्य बुद्धि घटना है जगत में सत्य बुद्धि घटने के लिए अर्थात इंद्रिय इत्यादि का निग्रह करना है इसलिए वो सनत कुमार उपाख्यानों में भी वहाँ सनत कुमार जी नारद को कहते हैं नारद जी पूछते हैं तो सत्येन अतिवदानी फिर मैं भी अर्थात सत्य का अनुभव करूंगा और कहते हैं कि तो विज्ञान होने से सत्य करेंगे तो विज्ञान कैसे आगा मनन होने से करने से मनन कैसा किया जा सकते हैं श्रद्धा होने से कि श्रद्धा कैसे होगा कहते हैं कि सेवा करने से सेवा तो कैसे कर पाएंगे कहेंगे इंद्रिय संयम होने से इंद्रिय संयम होने से ही सेवा होगा इंद्रिय संयम नहीं होने से सेवा से नहीं कर पाएगा क्योंकि कहेगा ना हमको तो इतना चाहिए तो कहते ना जो जिनका इंद्रिय संयम नहीं है अगर वो पाचक बन गया रसोईया बन गया वो क्या करेगा भोजन बना करके आगे अपना पहले निकाल कर तो ये इंद्रिय संयम नहीं है तो क्या सेवा करेगा अर्थात इंद्रिय समय में पहले चाहिए हैं जो में इसे कहते उत्तम उत्तम में में में अन्वय से स्फुटवात्त अन्वय स्पष्ट है तो अस्फोरण तो अस्फोरण अर्थात ये स्फुर नहीं करते हैं भाष्यकार उसको स्फोरण करने का आवश्यक नहीं है अस्फोरण नपुंसक तो होना चाहिए अस्फोरणा मतलब ये अर्थात अनुक्ति अस्फुर शब्द का अर्थ अनुक्ति क्योंकि स्पष्ट है इसलिए भाष्यकार का अनुक्ति उसको और नहीं कहतेफोरणा ऐसे लेंगे क्योंकि ये तो टीकाकार कह रहे ना व्यतिरकम स्फोरयन तो भाष्यकार क्यों अन्वयक न स्फोरियन कहते हैं कि तो और तो तो तो तीक स्फुट स्फुटवा तो अन्वय से अस्फोरण और अस्फुटत् व्यतिरक ना ना न टीकाकार यहाँ भाष्यकार को कह रहे हैं द्वैतम प्रतीक आ गया न भाष्य में तो ये भाष्य को कह रहे हैं अच्छा आगे अच्छा ये इकतीसवा श्लोक उच्चारण करिए श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण है इसका तो जैसे अदावंते चयन नास्ती वर्तमान पिता तथा ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी ऐसा बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आगे मनसो यदमस्व मन का ये जो अमनस्व इसको अभी फिर सिद्ध करते हैं आत्मसत्यानुबोधेन आत्मसत्या न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राहिया भावे ग्राह्यादग्रह आत्मसोन यदा न संकल्पये तदा ग्राह्या तदग्रह अमनस्ता या आत्मा सत्य आत्मसत्य तुबोध अनु अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश अनंतरम अनुबोध बोध अर्थात साक्षात्कार आत्मा जो सत्य है शास्त्र आचार्य का उपदेश के अन्तर उसका साक्षात्कार होना जब होता है यदा संकल्प यते और फिर जगत विषय का संकल्प नहीं करता संकल्प का अर्थ होता है शोभन अभ्यास ये अच्छा है तो जहां जगत में शोभन अध्यास कर देगा वो मनो अर्थात तो उसको एक छापा लगा दिया दर्पण होना चाहिए मन को किंतु मनो वहा कैमरा बन गया तो छापा लगा लिया तो कहता है उसका शोभन अभ्यास कर लिया शोभन अभ्यास कर दिया तो बाद में फिर चिंतन करेगा और कहते है कि तदा किंतु जब ऐसा नहीं करेगा आत्मसत्य का जब अनुबोध हो जाएगा फिर और संकल्प नहीं करेगा कहीं भी जगत में शोभन बुद्धि नहीं डालेगा तदा ग्राह्य अभाव है ये जगत में कहीं शोभन बुद्धि नहीं है तो कोई ग्राह्य नहीं रहा ग्राह्य से अभाव है तद तदम अग्रह अविद्यमान ग्रहो यन अब विषय का विषयाकार नहीं होगा होने से अमनस्ताम याति तद अग्रह अमानसता याद अग्रह में बहुत मन में अर्थब तो ग्रहण नहीं है विषयाकार ज्ञान नहीं है तो फिर मनो अमान अमानस्तों को, को प्राप्त कर जाएगा यही अर्थात तो मन का विषयाकार नहीं होना यही सारा साधन है मन को जगत में कम चलाना जितना कम चलाना क्योंकि हम अगर मन को जगत में नहीं चलाएगा ये जगत पूरा ऐसे ही हो जाएगा जैसे ज्यादा बारिश होने में उत्तराखंड में सब लैंडस्लाइड होता है हम अगर मनु को जगत में नहीं चलाएंगे जगत ऐसे ही हो जाएगा सब कोलाप्स हो जाएगा जगत कहे वही कुछ नहीं होगा हम मनु को चलाने से जगत का हानि हो जाती है विचार करके देखेंगे हम जगत का कितना लाभ कर रहे हैं कहीं देखेंगे वही तो ये हम जितना कर पाते हैं तो हानि कर देते हैं तो जगत का कल्याण केवल ज्ञानियों को करने का अधिकार है बाकी किसी को नहीं है बाकी को केवल आत्म कल्याण कर पहले करने का उतने में ही अधिकार है ठीक है मैं समाधि स्वापयोर अनुभवे समाधि स्वापयोर समाधि स्वापयोर अनुभवे मनस स्वरूपेण नित्यवात न अमनस्व इति आक्षिपति मनसो नित्यत्वाद ये कौन कहेगा नया कहता है समाधि स्वाप अवस्था में अनुभव नहीं होने पर भी मन स्वरूप से नित्य है नित्य होने से अमनस् कभी होगा नहीं तो मन तो रहेगा मन का तो रहेगा क्योंकि नित्य है इसलिए नया की पूछता है भाष्य में कथम पुनर्मनी भाव होमनिभाव कैसे हो जाएगा नित्य पदार्थ टीका तो में संकल्प ही मनसो व्यावहारिकम रूपम व्यावहारिकम टीका में व्यवहार सिद्धम तो इस सिद्धांति कह रहे हैं मन का व्यावहारिक रूप हो गया संकल्प और मन का पारमार्थिक रूप हो गया तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तू आत्मा एवं मन का पारमार्थिक रूप आत्मा ही है इसलिए मन कोई नित्य पदार्थ है ऐसा नहीं है तु तु और संकल्प संकल्पीय अपेक्ष अभाव न बहती संकल्प होगा अगर कोई संकल्पीय रहे तो दर्शन तभी तो होगा अगर दृश्य रहे तो अगर दृश्य नहीं रहे तो क्या दर्शन करेगा तो इसलिए विषय को अपेक्षा करके ये सब इंद्रिय चलेंगे इसलिए वृदारण्य में विषय को अतिग्रह कहा गया इंद्रिय तो ग्रह है खींचने वाला ग्रह अर्थात तो मगर जैसा होता है इंद्रिय तो ग्रह है विषय अतिग्रह ये और अधिक नषया नाम चूरम अत्यंत अंतरम विषय विषय ये दोनों का बीच में अति दूर है क्यों उपभते विषम हंती अगर आप विषय को खा लेंगे तो विषय आपको मार देगा और विषया है स्मरणाध विष स्मरण करेंगे तो भी धीरे धीरे वो नाश करेगा ये तो कैसे भी मिलना चाहिए कैसे भी मिलना चाहिए कहीं से नहीं मिला तो तब तो चलो भाई कहीं बाहर में खोजेंगे तो इस प्रकार की हो जाएगा ते हैं विषय विषयास्मरदी संकल्पेक्षद मन संकल्प जो होगा कोई संकल्पीय विषय रहे तो भी होगा तदभाव न भवति अगर कोई संकल्पीय विषय ही नहीं रहा तो फिर नहीं होगा आत्मा अवगमेत संकल्पी अभा मनसो मनस्व न वर्तते तथापि स्फुति चेद आत्मा न विवे की दृष्टिया मनो नाम अस्त श्लोकाचर्यी उत्तरमा सर्व आत्मा एवं अवगमे च ये सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय होने पर संकल्प अभावात् यत्र यत्र मनोजाति तत्र, तत्र ब्रह्म पश्य ऐसा कहेंगे जहां जहाँ मनो जाएगा उसको कहेंगे ये तो ब्रह्म ही है ब्रह्म क्या कौन है कहते मैं तो जहां जाता है वो मैं ही हूँ हमसे भिन्न प्रतीत होने पर इसको प्राप्त करेंगे अथवा उसको त्याग करेंगे ये सब बुद्धि होगी अगर वो भी मैं हूं इस प्रकार की दृढ़ निश्चय होगा जितना जितना वासना घटेगा ये सब दृढ़ होगा धीरे धीरे सर्वमात्मा इतनी अवगमे च संकल्पीय अभा संकल्पीय संकल्प का विषय नहीं रहने से मनस्व मनस्त्व न बरतते मन का मनस्त्व नहीं रहेगा न बरतते चार नंबर टिप्पणी कहते निवर्तते मन का मनुष्य तो चला जाएगा पहले था अभी नहीं रहेगा यद्यपि ऐसा है तथापि तो स्फुर छेद अर्थात निर्विषय होकर के मनो अगर स्फूर्ण होता है निर्विषय मन का अगर स्फूरण होगा तो आत्मा ए वही थी मनो निर्विषय हो गया तो आत्मा ही है तो इति न विवेक की दृष्टिया मनो नाम वस्ति विवेक दृष्टि से मनो कोई पदार्थ नहीं है अविवेक दृष्टि में मन एक पदार्थ है विवेक दृष्टि से वो तो आत्मा ही है इति श्लोकाक्षर ही उत्तर आह श्लोक का अक्षर को व्याख्यान करते हुए उत्तर कहते हैं भाष्य में उच्चते आत्मा एवं सत्यम आत्मा सत्यम श्लोक में कहा गया न आत्मसत्यम आत्मसत्य अनुबोध आत्मसत्य में कर्मधार है आत्मा एवं सत्यम ये सत्य कैसे कहते हैं जैसे मृतिका घट और इसमें सत्य कौन है तो मृत्तिका हाँ मृत् अर्थात आपेक्षिक सत्य अर्थात दृष्टांत देते हैं कारण ही सत्य होता है ठीक है मैं तस्य तस्वीर सत्य दृष्टान आत्मा सत्य है इसमें दृष्टांत देते हैं मृत्का वक भाष्य में कह दिया ठीक है मैं यथा घटसरावादीसुअस्यु मृतिका मात्रम अनुस्वतम सत्यम इश्यते तथे अनात्मसु असत्येषु आत्मात्र सत्यम स्टव्यम जैसे घट सराव आदि असत्य ये सब में असत्य में मृत्ति का मात्र अनुस्य मृत् अर्थात तीनों काल घट का तीनों काल में मृतिका रहेगा जब घट नहीं है तभी मिट्टी है जब घट है तो भी मिट्टी है घट नाश हो जाएगा तो भी मिट्टी है इसको कहते हैं अनुषित सर्वत्र सर्वदा चतुर्श्लोकी भागवत में इतना ही ज्ञान है भ्याम अन्वय सर्वत्र सर्वदा अच्छा ज्ञान इतना ही है चतुश्लोकी भागवत का ये चतुर्थ श्लोक है इतना ही ज्ञान है अन्वय व्यतिरेका अनु व्यति यही निश्चय सर्वदा यही नित्यपदार्थ है अनुस्यूत सत्य तथा इसी प्रकार अर्थात तो घटका तीनों काल में मृत्ति का अनुष्ठ अभिषाने वर्तमान तथा अनात्मसु असत्यु आत्म सत्यम कि जो अनात्मा है असत्य है मिथ्या पदार्थ है जगत दिखता है इसमें आत्मा मात्रम सत्यम आत्मा ही सत्य है ये शरीर मनोबुद्धि ये भी सब मिथ्या है कुछ चिंतन चलता है शोभन अध्यास होता है हमको निश्चय करना ये मन में चलता है इसके साथ सटेगे तो वो आपको खींच के ले जाएगा कहते ना किसी व्यक्ति के साथ उसका कोई मतलब ये दुराभ्यास है आप अगर उसके साथ ज्यादा सटेंगे वो क्या करेगा आपको उस अभ्यास में भी डाल देगा इसी प्रकार के मन ये मन जब तक तो शास्त्रीय पूरा शुद्ध नहीं हुआ वो बार बार खींची लेगा उसका स्वभाव है तो ये मन को इसलिए शास्त्रीय बनाना ये साधना है सत्यम अष्टव्यम तत् सत्यम इति अवधारणा मृत्ति सत्यम ऐसा कहा गया वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृत्का इति एवं सत्यम इसको कहते हैं तत तो, तो सत्यम इति अवधारणा अवधारणा कैसे कहा गया कहते हैं एवकारस्य से एवकार एवकार कहा गया मृत्ति का एव सत्यम इति अवधारणा एवकार से दृष्टान्त निविष्ट से दार्टान्तिके <स्यानी> अनुसंगात मृत्ति सत्यम वहाँ दृष्टान्त दिया गया घट मृत्ति का इत्यादि को छंदो्य में ये जो दृष्टान्त में एवकार है उसको दार्ष्टांतिक में लेना है दार्ष्टान्तिक कौन है जगत और आत्मा आत्मा इतव सत्यम जगत नहीं है जैसे मृत्का इत सत्यम घट नहीं है इसी प्रकार के एवकार से दृष्टान टीका में दे दिया दृष्टान्त मृत्का द्रिश्टान्तम। एव दृष्टान्त ये दृष्टांत में जो एवकार है वो दार्ष्टांतिक में आत्मा में ले जाना है उक्त दृष्टान्त प्रमाण मह ये दृष्टान में प्रमाण देते हैं मृत्यु का बतान्तो के दिए भाष्य में उसका प्रमाण देते हैं भाष्य में बाचारंभम विकारो नामध्येय मृत्यु मृत्यु के सत्यम बाचारंभम वाचा तृतीय ष्ठी अर्थ में अर्था वाचो आरम्भम आरंभणम आरभ्यते आरम्भम वाणी का आरंभ होने का एक निमित्त मात्र है मिट्टी था जब मिट्टी है आप घट शब्द व्यवहार कर देंगे खाली मिट्टी है नहीं कर पाएंगे तो अभी एक आप उसको आकृति दे दिए अब इसको घटक ऐसे शब्द व्यवहार कर दिए वाणी का आलंबन मात्र ये बना वाणी प्रयोग होने का ये केवल उपाय बना माध्यम बना इतना ही बात है अन्य एक शब्द प्रयोग करने के लिए आपको एक स्थिति दे दिया और कुछ अधिक नहीं हुआ मिट्टी तो मिट्टी ही है इसी प्रकार की जगत बाचारंभम विकारो विकार अर्था कार्यमात्र जितने कार्य है सब केवल वाणी का आलम्बन है शब्द प्रयोग करने के लिए नामध्यम नाम मात्र शब्द मात्र है और शब्द मात्र है तो क्या वास्तविक मृत्यु का इत्यम जो कारण है वही सत्य है इसे श्रोते है टीका में अवशिष्टान्यक्षराणी व्याचे तो ये श्लोक का आगे अक्षर आत्मसत्या न, इतना हो गया न संकल्पये यदा द्वितीय द्वितिया उसको कहते हैं भाष्य में तस्य शास्त्राचार्य इति अणुवबोधत्मसुबोध श्लोक का प्रथम अर्थ है आत्मसत्याबोध आत्मसत्य अनुबोध उसका विग्रह पूरा कर दिया आत्मा एवं सत्य तस्य अनु अनु अर्थात पश्चात पश्चात अर्थात शास्त्राचार्य उपदेश पश्चात बोध बोध अर्थात अप्रोक्षित साक्षात्कार अहमअस्मी ब्रह्म इस प्रकार की तेन संकल्प्या अभावा, संकल्प अभावतया न संकल्पयत जब मैं ही हूँ जगत मेरे में अध्यस्त मिथ्या है ऐसे निश्चय हो गया और संकल्पय नहीं रहा संकल्प्य नहीं रहा तो संकल्प नहीं करेगा जगत रहेगा तो मनो चलेगा जगत नहीं है तो मनो नहीं चलेगा भाष्य में कहा तेना संकल्पी अभाव तेन का क्या अर्थ तो तो है टीका में कहते हैं तेना तत्व ज्ञान है न आत्मा अतिरिक्त अभाव है निश्चित है तत्व तो तो ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा से अतिरिक्त तो अर्थ अभाव है ऐसा निश्चय हो जाएगा सब कुछ मेरे में कल्पित तो है जैसे रजु सर्प इसी प्रकार की अगर रज्जु सर्प बोल करके वे निश्चय हो तो भी थोड़ा भय से इसे हटेगा किन्तु उसको अगर माला दिखेगा तब तो, तो हटना थोड़ा कठिन है इस प्रकार की जगत अगर मतलब हानि का कारण थोड़ा थोड़ा लगेगा तो थोड़ा वैराग्य हो सकता है और जगत अगर आपको रज्जु में माला जैसा दिखेगा आप तो खूब भागेंगे वो माला के लिए जगत में कुछ भी अगर सत्य तो दिखेगा कुछ किया जा सकता है उसमें कुछ गुण का आधान कुछ कल्याण हो सकता है ये सब बुद्धि होगा तब तो, तो जगत से वैराग्य नहीं होगी संकल्प आगे टीका में संकल्प विषय अभाव निर्धारण या संकल्प अभाव दृष्टान्त तो माह संकल्प विषय अभाव हो गया सब जगत आत्मरूपण संकल्प विषय ही नहीं रहा विषय नहीं रहा तो फिर संकल्प नहीं होगा विषय रहने से संकल्प होता है इसके लिए दृष्टान्त देते हैं भाष्य में दाह्याभाव भावे ज्वलनम अग्नि है दाह्य काष्ठ अगर नहीं रहेगा फिर अग्नि जलते रहेगा नहीं रहेगा इसी प्रकार ठीक है मैं यथा अग्नेर दाह्या भावे ज्वलनंग नवती तथा संकल्पयाभाव संकल्पो निरवकाश है अग्नि अग्निदाह्य का अभाव में दाह्या भाव भावे अग्नि का जो दाह्य था वो खत्म हो गया अभाव हो गया ज्वलनम आगे न भवती अग्नि का आगे दहन नहीं होगा तथा संकल्प अभावे तो संकल्प अगर नहीं रहेगा तो फिर संकल्पीय नहीं रहेगा तो संकल्प निरवकाश संकल्प आगे नहीं होगा तो संकल्पीय अभाव किम मनुष्य भवती संकल्पीय नहीं रहेगा विषय नहीं रहेगा मन संकल्प नहीं करेगा ये मन फिर चला जाएगा नष्ट हो जाएगा ये भय कहते हैं भाष्य में यदा यदा करते काले जिस काल में मनो का संकल्प अभाव हो गया उस काल में क्या होगा तदा तदा तदाथ तस्मिन काले उत्तराध में है तदा अमन स्थम यात्री श्लोक में तदाक तस्मिन काले अमन अर्थात अमनी भावम याति मनो अमनी भाव को प्राप्त हो जाएगा अर्थात ग्राह्य अभाव त्रहम ग्रहण विकल्पना वर्जित इतर्थ ग्राह्य विषय नहीं रहेगा तो मनो अग्रह बहुवृद्ध अविद्यमान ग्रहो यस्मिन ग्रहो अर्थात उसमें अगर ज्ञान नहीं होगा ग्रह अर्थात ज्ञान ग्रहण विकल्पना वर्जित ग्रहण विकल्पना नहीं होगा अर्थात निरोधाख्य समाधि हो जाए ग्रहण विकल्पना वर्जित जब ये आत्मसत्य का अनुबोध हो जाएगा तो विषय नहीं रहेगा विषय नहीं रहने से मन को चलने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा तो मनिभाव हो जाए इसलिए गीता में कहते हैं भगवान द्वितीय अध्याय में विषया विनिवर्तन भी थे निराहार से दे ये तो हो जाएगा किंतु रसोपी अश दृष्ट निवर्तते परम दृष्टि जब ये जो आत्मसत्य अनुबोध कहते हैं ये अगर हो जाएगा फिर रस ही चला जाएगा रस चला जाएगा तो मन का जो संस्कार वो चला जाएगा संस्कार जाने से मन धीरे धीरे अमनिभाव होगा तो इसको कहते हैं ये वासना वासनाक्षय मनोनाश वो जो फिर आगे होने चले स्थूल रूप से तो पहले दूर हो जाएंगे विषय किन्तु सूक्ष्म संस्कार है, ये तो ज्ञान होने से जाएगा इसलिए पहले स्थूल रूप से तो विषय को दूर करना ही है यहां तक तो आज श्लोक उच्चारण करिए <गड़ों> <गड़ों करण्स करन्सी> कल अष्टमी है ओम पूर्णम सह पूर्णमे पोनाश पूर्णमाद पूर्णमे